य पानुमद्रििया सर्वाणी सर्वी ब्रह्म माइमया क्रिया माता ब्रह्मया करो निरा कर षत्मास्ते मयि संतु संतु शांति शांति शांति सान वेदीय के अनुपनिषद तृतीय खंड तक विचार हो गया आज चतुर्थ खंड आरंभ हुआ है जिसमें कुछ उपासनाएं बताएंगे इसमें जिससे कि हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें क्रम प्राप्त कर सकें आत्मज्ञान की बात नीचे इसके लिए पहले उपासना आवश्यक है मैंने जो साधक जीवन है जब तक उपासना नहीं होगी, ज्ञान नहीं, नहीं हो पाएगा ज्ञान होगा महाभारत से निरांत से होगा किंतु साथ में उपासना होनी जरूरी है चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म का हो चाहे का भी यदि जीवन में उपासना नहीं है तो आप कितने भी बार बेदाओं तो सुने ज्ञान होगा नहीं आप दूसरे को बता देंगे टेप के तरह सुनेंगे सुनाएंगे अलग उसे होगा स्वतः अपने में जैसा होना चाहिए हो नहीं पाए परोक्ष ज्ञान होगा शास्त्रों के उदेश परोक्ष ज्ञान पर्याप्त तो होता है किंतु तो अपरोक्षण होना मुश्किल साक्षात्कार होना मुश्किल है इसलिए उपासना जरूरी है हाँ भिन्न भिन्न आश्रम के लिए भिन्न भिन्न उपासनाएं हैं एक ही उपासना सबके लिए औगू नहीं है वर्ण और आश्रम दो को लेकर के कर्म या उपासनाएं चलते हैं क्योंकि तो उपासना जरूरी है वे बताएंगे कुछ उपासना को तो दूसरी उपासना बताएंगे जिससे आत्मज्ञान में सामर्थ्य हो जाए शक्ति आ जाए तब भी वेलांतर्गत बच्चाओं का श्रवण और तत्व तो उसी समझेगा ये कहना है तो चर्चा चल रही थी जब एक यक्ष के रूप में सामने एक परमात्मा का विग्रह दिखाई दिया यक्ष ने पूछी तो ये भाई भी होकर के देवता लोगों ने पहले अग्नि को भेजा उसका पता लगाओ तो अग्नि पता नहीं लगा सके लौट के आ गए फिर वायु को भेजा तो वायु भी लौट के आ गए उसके बाद इंद्र को भेजा ये कहा था इंद्र इंद्र लौटती तो इंद्र लौट के नहीं आया इंद्र जब वहां पहुंचते हैं इंद्र इंद्रमाने या सूर्य है या देवराज इंद्रा दोनों से कोई एक है क्योंकि सूर्य को तो भी इंद्र शब्द का प्रयत्त स्थान हुआ है ऐसा मिला है तो इंद्र वहां जाते ही वो अंतर्धान हो जाता है अक्षर जिनकू तो इंद्र वहां से लौटता नहीं, नहीं।, नहीं रहता। जिस आकाश में रचिता उसी आकाश प्रदर्शन नहीं मिला तो थोड़ी देर बाद दूसरे रूपांतर दिखाई पड़ता है विद्या ब्रह्म विद्या अथवा भगवान शंकर के अभामिणी पार्वती से कोई एक है, दिखाई पड़ी एक स्त्री के बहुत सुंदर स्त्री के रूप में स्वायन स्त्री के रूप में दृश्य दिखाई दिया इंद्रभु स्त्री के पास जाकर भी पूछने लगे वो कौन था वो यक्ष कौन था अभी अभी जो रूप दिखाकर वो छिपाया है वो कौन था पूछा यहां तक की चर्चा हो गई अब आ है ओ उत्तर मंत्र है। उगवती उत्तरदे मंत्रे उच ब्रह्म वै एक विजय महिधं सब पेदा चकार ब्र्ति ब्रह्मेती ब्रह्मणोवा एक ब्रह्मेती सा उमा भगवती उमारूपणी जो ब्रह्म विद्या है या तो ब्रह्म विद्या ही साक्षात है अनेक स्त्री के रूप में है या उमा दो में से कोई एक है साह ब्रह्मा ही वो बात ब्रह्मा ही वह वो बात है वो ब्रह्म था जिसको तुमने देखा और तुम्हारे आते ही जो अंतरहित हुआ वो ब्रह्म था ऐसा कहा ऐसा उत्तर दिया उन्होंने ब्रह्म वही एक तद विजय है ये जो विजय जो हुआ है ये ब्रह्म का विजय है ब्रह्मष्टमता है एक तद विजय है ये जो विजय है ये ब्रह्म का भई अम यूदम भम आप लोग महिमानित हो गए विजय ब्रह्म का है कि अंतरिया रूप से ब्रह्म ने तुम्हें बुद्धि दी वो बुद्धि के आधार पर तुमने लड़ाई जीती है यही है तो आप लोग महिमानित हो गए सम्मानित हो गए जिस लड़ाई को जीत करके जिस ब्रह्म ने जीत दिया तुम लोग महिमानित हो गए ऐसा कहा पार्वती उमा भगवती ने तब कहा तत्व विधान तो इसी से मैंने पार्वती के वचनों से ही उमा के वचनों से ही हो येगा प्रसिद्ध है कि विदान चतार इंद्र ने समझ लिया जान लिया क्या समझा ब्रम्भेदी ब्रम्भ था अभी अभी जो रूप दिखा करके ऐसा समझा पर ये कहा साहबेटी होगा चाह माने उमा या स्त्रीलिंग में वो महा भगवती जो है वह होगा कहा क्या कहा अकीलात प्रसिद्ध है ब्रह्मांड मैंने ईश्वरेशय विजय ये विजय हुई है वह है ईश्वर का है परमात्मा का है ईश्वर ईश्वरीश्वय विजय ईश्वर ईश्वरीय में जीता असुरा ये जो असुर को जीता ईश्वर ने जीता क्योंकि उन्होंने बुद्धि दी बुद्धि ने तो जीता है शारीरिक बल से असुर को जीतना संभव नहीं देवताओं को असुर ज्यादा बलवान है स्थिति है तो ईश्वर से जो विजय मानी ईश्वर जीता असुरा ईश्वर के द्वारा ही जीते गए असुर मैंने ईश्वर ने ही असुरु को जीता है ब्रह्म ने जीता है युव्य निमित्त मात्रा आप लोग उसमें केवल निमित्त मात्र हो जैसे जैसे युक्तियां दी वैसे वैसे आप लोग लड़ लो पड़े युक्ति दी अंतर्यामी ने दी तुम लोग निमित्त मात्र हो गीता के एकादश अध्याय भी वैसे कहा है निमित्त मातम भवशत अरे बाबा ये सब भर चुके हैं मैंने मार दिया है सबको पहले मरे हुए हैं तुम केवल निमित्त बन जाओ ऐसे शरीर को कभी भी अभिमान शरीर को लेकर नहीं करना चाहिए केवल निमित्त है कराने वाले परमात्मा ये बुद्धि बुद्धिशागर को बनाए रखना चाहिए यही इसका तत्पम्यता है युद्ध तत्व निमित्त मातम उस युद्ध में आप तो निमित्त मात्र हुए लड़ाई तो जीता परमात्मा ने जीता है ये कहा तस्वीर विजय युव मही ध्व मही अध्व महिमान उसी ब्रह्म के विजय में विजय ब्रह्म का है उसी में ही यूय आप लोग तुम लोग मही अध्व महिमान प्राप्त था महिमा का प्राप्त कर सम्मानित हो गए ये कहा एकद यदि क्रिया विशेषण आप करेंगे एकद है किसके लिए कहा ये एकद क्रिया का विशेषण क्रिया क्या है यहाँ ये विजय ये जो विजय जिस प्रकार होना चाहिए तथा सात तथा तो विजय जिस प्रकार होना चाहिए उस प्रकार किसका है ब्रह्म का है ये। एक यदि ये क्रिया विशेषण क्योंकि कभी वो कर्ता का विशेषण बन के आएगा शब्द कभी कर्म का बन कर। के आएगा कर। कभी कभी कभी क्रिया का भी विशेषण बन जाता है यहाँ विजय क्रिया है उसका है विशेषण विजयो यथास्या तथा ऐसा होगा जिस प्रकार विजय हो सके उस प्रकार काम किया किसने किया तुम तो लोगों को तो निमित्त बनाया बस जिस प्रकार विजय हो सके ऐसा काम उस ब्रह्म ने किया है अंतर्यामी रूप से किया है ये बोल रहे हैं मिथ्या अयम मिथ्याभिमानक महिम अयम विजय अस्माक महीम की आप लोगों को केवल तो मिथ्याभिमान हो गया मिथ्याभिमान हो गया क्या हो गया कि यह हमारा ही विजय और हमारे ही महिमा है ऐसा जो अवलोकन को तो हुआ ये केवल मिथ्याभिमान झूठा अभिमान अवलोकन को ततः तस्मात उमा वाक्या हैव विदांशा ततः हिव विदांतारा तब उमा वाक्य जिस प्रकार के जो उमान वाक्य कहा उसी वाक्य के माध्यम से ही वेदांत का इंद्र इंद्र ने वो ब्रह्माश स्थान दिया ब्रह्म वेदांत कार ब्रह्म यदि इंद्रो ब्रह्म यदि इंद्रो अवधारणा तत्व एवं न स्वातंत्र इंद्र ने उमा के वाक्य से ब्रह्म को जाना है इसलिए ऐसा अवधारण तत्व एवं लगाया हुआ एवकार अवधारण के लिए होता है उस उमा वाक्य से ही जाना स्वतंत्र रूप से न स्वातंत्र इंद्र ने स्वतंत्र रूप से ब्रह्म को नहीं जान सकता ये दिखाया आगे मंत्र है देवा देवा देहि देहि युदिष्ट पस्ृषुस्थमोदे देवा देवा दे दे दे दे दे दे दे दे ये जो तीन देवता ये तस्ते देवा अग्नि वायु इंद्र ये ते देवा ये देवता अति तरण व अन्यन देवता ईवा कहता ये वे करना है अतितर हो गए श्रेष्ठ हो गए एक तरफ अन्य देवताओं को रखना एक तरफ ये तीनों को रखना तो क्या होगा देवजन पूर्वजों को बधे तरबीय स्न हो अन्य देवताओं के अपेक्षा श्रेष्ठ हो गए श्रेष्ठ ही हो गए अन्यान देवान अन्य देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ हो गए कौन कौन श्रेष्ठ हो गये का यद अग्निर्यु इंद्र जो अग्नि है वायु है इंद्र है ये श्रेष्ठ हो गया अन्य देवताओं की अपेक्षा क्यों श्रेष्ठ हो गए ते ही एर जयधिष्ठम पश्चिम तेवन इंद्राणी जो तीन हैं ये ही ये तीनों के दिन में ही एरत ब्रह्म इस ब्रह्म ये द्वितीय क्रोश सूत्र लगाया हुआ है ब्रह्म की चर्चा चल रही है इसलिए येड़ता को बोला एड़त वाले उस ब्रह्म को निर्दिष्ट प्रश्न नजदीक ने स्पर्श किया इन लोगों ने निर्दिष्ट वाले अतिशय नजीक नजदीक को निर्दिष्ट बोलते हैं अंतिम का शब्द का प्रयोग होता है नजदीक के लिए अंतिक अंतिका तरह अंतिका, अंतिका तमा ऐसा बोला जाएगा उसमें ईष्ठल लगाए गए के स्थान को निर्दिष्ट क्योंकि अंतिक वाढ़ो नेर साधव ऐसा सूत्र है सिद्धांत को अष्टाध्याय में है अंति शब्द और बाढ़ शब्द दो शब्द होंगे बारह बने अच्छा और अंतिक नजदीक से नजदीक नजदीक को अंतिक बोलते हैं तद दूर तद अंतिके ऐसा पढ़ाए कहीं सब्तनंद है वही अंतिम रहेगा तो अंतिम का शब्द होता है तो बारह शब्द तो अच्छा अर्थ होता है अंतिम नजदीक के लिए होता है यह दोनों शब्दों का आदेश होता है ये संघ ये सुन ये मनीष ये तीन में से कोई प्रत्यय परे ष्ट परे हो चाहे यशुम परे हो नेदियान बनेगा ये सुन और पर करेंगे तो नेदिमा बनेगा इष्टन प्रत्यय है अत्यंत नजदीक जिससे नजदीक कोई हो नहीं सकता इसके लिए कहा नेधिष्ठम कहा माने अंति का शब्द को ने आदेश हो जाता है और ने शब्द को सारा आदेश होता है उपकौशल विद्यालय शांत में पढ़ा होगा गुरु में तो मंत्र पढ़े होंगे कुछ है अध्यय प्राप्त था विद्या स्वादिष्ठा भगवती ऐसा है तो ना और साधि क्या है बाढ़ बहुत अच्छी होती है ये करना है बाढ़ सब शुरू में उसके सामने सारा साधा आदेश करके साधिष्ठ होना है इष्टम करते हुए ये स्पष्ट शुक्र हम लोग शिव ब्राह्मण पढ़ते हैं प्रतिदिन बोलते हैं नमो निधिष्ठा प्रियत नमो नम क्षोधिष्ठा स्मर महिष्ठा चम नमो वशिष्ठा तिनय ना च नमो नम सर्वस्मित चलित सर्वायो बोलते तो हैं अर्थ क्या सर्विष्ठन लगाया हुआ है नजदीक से नजदीक आप हैं इसके लिए आप आपके लिए नमस्कार भगवान शंकर के लिए पुष्प पार्थ जारी बोल रहे हैं नमो निर्धिष्ठायिष्ठ मैं जिससे नजदीक कोई हो नहीं सकता से नैतिक है और प्रिय रिय देने वाले देवते है देव दबिष्ठार दबिष्ठा मैंने दूर से दूर दूर को वहां रकारि लोक हो जाता है और दूर के उतार को गुण हो जाता है ठूल दूर चित्र से उत्तरा ऐसा सूत्र है दूर सवर के जो से पर रोक हो जाए उन्हें रही इधर दूर के उतार को गुण होगा दो आगे दभिष्ठा प्रिय दावा दभिष्ठा है जनम नमक क्षोधिष्ठा है क्षुद्र शब्द को क्षुद्र में राशि परे लोग हो गया तो क्या बचा छोड़ बचा और गुण हो जाता उसको वही क्षूत्र से छोड़ बढ़ आगे आगे छोड़ क्षोधिष्ठा अत्यंत छोद्र आप हैं क्षुद्र से क्षुद्र उसके लिए नमस्कार है और आपने कहा महिष्ठा है महान महान है ऐसे आपके लिए नमस्कार ऐसे बोलते हैं तो अर्थ समझने का कर कोशिश करना चाहिए खालिस्त तो शब्द माप में उसका रस अलग आएगा यद्यपि इन मंत्रों में ऐसी शक्ति है चाहे आप अर्थ नहीं जानते हो खाली बोलते भी हों या अग्नि ऐसे हैं अग्नि को जानकर छुएं तब भी जलाने का काम है अनजान में छुए तब भी जलाने का काम है ये भगवान की स्थिति है श्री आदि करें चाहे अनजान में करें जान में करें वो नुकसान नहीं है पुण्य देने वाला है किंतु तो फिर भी जान तो आपको एक स्वाद रस मिलेगा अनजान में रस नहीं मिलेगा के ही एनद निर्दिष्टम पश्पू ये तीनों ने इस ब्रह्म को अत्यंत नजदीक में स्पर्श किया संभाषण आदि के द्वारा हाथ से स्पर्श नहीं किया वाणी आदि के माध्यम से स्पर्श किया था इसलिए के ही एनद प्रभु विदांत अद्वारा गंदेदी अन्य देवताओं की अपेक्षा पहले इन्हीं लोगों ने जाना यह ब्रह्म करके जाना माने जब इंद्र ने समझा तो अग्नि और वायु को बताया है और अग्नि वायु को बताया होगा सब तुझा परंपरा से शब्दी और कहा विधान चकार एक वचन है किंतु करना पड़ेगा बहुवचन विधान चत्रु अन्य देवा ऐसा होगा व्यक्त बहुम शुक्र है वचन में व्यक्त हो गए बहुवचन के स्थान एक वचन का प्रयोग है ब्रह्म तो यही लोग सबसे पहले जान पड़े तीनों के दिनों जान गए ये ब्रह्मा है करके जाने इसलिए सब देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ हो गए गुणों में ऐश्वर्य में सब में श्रेष्ठ हो गए यह आगे तो। अच्छा ठीक है भाष्य है अग्नि अग्निवायु इंद्रा एते देवा जिससे कि अग्नि है वायु है इंद्र है ये तीनों देवता ब्रह्मा दर्शन आदि नाम भोगता ब्रह्मा के साथ में संवाद आदि हुआ दोनों के तो संवाद हुआ एक को दर्शन हुआ है संभाग आदि के द्वारा शान भोगता नजदीक में पहुंचे हुए हैं तीनों देवता अग्नि वायु इंद्र शाम भोगता मुख्यता तस्मात ऐश्वर्य अधिक आराम की बात ऐश्वर्य ऐश्वर्य में अतिकर होने वाणी अतिशब से तर्प लगाएंगे अतितर बनेगा और एक स्वार्थ में प्रत्य आ जाएगा आम ये स्थिति होती है कि वे तंग अभ्य घा धामो और द्रव्य प्रदर्शे ऐसा सूत्र लघु किंग से होता है और ये तप से होता है कि किमे तप और तीन से होता है और अभ्य से होता है उससे पहले घना चाहिए घा तो जानते हैं ये तरप तम हो धा यही होता है और क्या होता है तरप और तमक प्रत्योग के बोलते हैं ये अति तराम अतिश से तरप करके आम प्रत्यय लगा करके बनाया अतितराम ये कहा तस्मा ऐश्वर्य गुण अति तराम इवा अति तर जैसे हो गए अन्य देवताओं के पूछा ऐश्वर्य भी ज्यादा और गुण भी ज्यादा शक्ति गुणादि महाभाग्यही शक्ति ज्यादा गुण और महाभाग्यशाली भाग्यों के द्वारा अति तरह हो गया अन्य देवता अति तर अतिशये शेरते देवा कहा अन्य देवताओं को मैं जीत करके बैठ गए ऐसा लगता है या शेरते है तो सोते शीं, धातु का प्रेरण गए या बात में आता होगा धातु ना मैंने कहा था ये टिप्पणी का माने बर्तं थे ऐसा है अन्य, दे अन्य उत्कृष्ट थे अन्य लोगों की अपेक्षा उत्कृष्ट हो जाते हैं तीनों देवता ब्रह्मा तो का दर्शन आदि के माध्यम से संवाद प्राप्त किया है इसलिए कहा ईव सबो तो अनर्थको अवधारणा प्रवाह तो क्या यहां पर जो तो इवा आया हुआ है या तो अनर्थक है अतितराम इवा जो इवा या तो उसका कोई अर्थ नहीं है अतितर हो गए या अतितर ही हो गए यह वकाल अर्थ नहीं होगा युवा ये कहा ये बस शब्दों तो अनर्थ को अवधारणा तो में से कोई एक अर्थ लगे या तो अनर्थक है या अवधारण के लिए एवतार के अर्थन है कहा अग्निर्वाय इंद्र कौन अतिकर हो गए अन्य देवताओं के अति अतिश्रेष्ठ कौन हो गए क्या तो तीनों देवता जो अग्नि अग्निवायु इंद्र हैं तेई देवा स्मार्त जिससे कि अधिकर क्यों हुए ये नह्मा इस ब्रह्म को निर्दिष्टम माना अंतिम तम तम अब लगाएंगे तो अंतिकतम को अंतिक शवर के सामने निधावेश निर्दिष्ट बनाया हुआ है निर्दिष्ट अंतिकतम प्रियम अत्यंत प्रिय वस्तु है वो ब्रह्म उसको क्योंकि अपने आत्मा से प्रिय कोई चीज वस्तु है ही नहीं सबसे अति प्रिय आत्मा होता है, mm. है। तद ही पुत्रा प्रयोग वित्ता प्रयोग अन्य स्वाप सर्वस्वादेश है यह आत्मा ही सबसे प्रिय होता है जब कोई घटना घटती है तो पता लग जाता है घर में आग लगने का प्रसंग हो ऐसी स्थिति में बचाने का प्रसंग आ जाए तो धन को छोड़ना चाहेगा परिवार को लेना चाहेगा धन की अपेक्षा परिवार में प्यार ज्यादा है ऐसी आपत्ति में धन छोड़ सकता है परिवार नहीं छोड़ेगा किंतु छोटा से छोटे दरवाजा छोटा हो घर में आग लग चुकी हो भागने का समय आ गया सबसे पहले अपना भागी बाद में परिवार को ले पहले अपने विचार होता है तो ये प्रिय होता है ऐसी स्थिति में तो आत्मा अति प्रिय रंग है उसको फर्स्ट पृष्ठ उन्होंने जाना है तो प्राप्त किया है ये कहा पृष्ठ तो पूछा ये तो कई ब्रह्म संवाद आदि प्रकार ने स्पर्श कर दिया जिस प्रकार मैंने हाथ से पार्षद नहीं हुआ है संवाद के माध्यम से पर्श किया है ब्रह्म तेही ने पक्ष किया इसलिए ब्रह्म प्रधाना प्रधान इस ब्रह्म को पहले पहले मुख्य रूप से जान प्रधान hmm. हो गए गुरु प्रधान ऐसा विधानसकार विधानस प्रधान चार का विधानसन का प्रयोग एक मंत्र में बहुवचन करके अर्थ तीन आयु देवता विधानस प्रभुत ब्रह्म ऐसा इस ब्रह्म का यह अर्थ तस्माद् श सही सही तस्माद् प्रथम चकार देवान सही प्रथम सकार ब्रम्हेतीन देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ हो गया इंद्र करते क्यूँकी इंद्र को पता लगा सबसे पहले ब्रह्मा करते इंद्र के बाद ही अन्य देवताओं ने जाना इसलिए इंद्र उन तीनों में भी इंद्र श्रेष्ठ हो गया ये बोलना चाहते हैं तस्मात भाई प्रसिद्ध है अस्मात धारणा इंद्रो अतिकरा इंद्र जो है अतितर हो गया माने बायु और अग्नि की अपेक्षा भी बढ़ चढ़कर हो गया क्या ये बड़ा वही आता है अवधारण में अति तर् हो गया है श्रेष्ठ हो गया गुणों में इत्यादि में ऐश्वर्य में अन्य एवं सारे देवताओं की अपेक्षा इंद्र अति तेजस्वी हो गया, गया बलवान हो गया क्यों सही इंद्र निर्दिष्ट प्रस्ता है सबसे पहले इंद्र ने तो उमा भगवती के माध्यम से प्रमुख स्पर्श किया माने जाना वाणी के द्वारा पर्श किया किसके द्वारा संपाद के द्वारा पर्श किया हाथ से नहीं जैसे संपर्क धातु छूने अर्थन होता है कभी बाणी से छुआ आपसे से कहीं छू सकता चर्म से नहीं पाया उठाया लिट लगा रहे स्पर्श किया सही है प्रथमो विधान सबसे प्रथम, सब प्रथम इंद्र ने जाना विधान चला रहा ब्रह्मेदी ब्रह्म है करके सबसे पहले देवताओं के किसने जाना इंद्र ने जाना इसलिए इंद्र सबसे बढ़कर हो गया अन्य देवताओं की अपेक्षा तीन देवता बड़े हो गए तीन में भी इंद्र बल बड़े हो गए क्यों सबसे पहले क्यों उन दोनों को तो ब्रह्मा ब्रह्म करके ज्ञान नहीं हुआ था वो तो इंद्र के बाक्य से ही समझेंगे किंतु इंद्र को साक्षात मां भगवती के माध्यम से ज्ञान हो गया इसलिए सभी देवताओं से बढ़ चढ़कर हो गया इंद्र ये कहा <coughs> अग्निवायु इंद्रवाक्या विदांचक्रतु तो कहा जिससे कि देखो अग्नि और वायु ये दो वचन है इंद्र और वायु भी दोनों भी इंद्रवाक्य विदांच तो इंद्र के वाक्य से ही जान सके जाना है उन्होंने भी दोनों ने विदाम चकार विदाम चक्रतु दो वचन है इंद्रेण ही उमा वाक्य प्रथमम श्रुतम इंद्र ने क्या किया उमा के वाक्य से प्रथम श्रोतम ब्रह्मेदी पहले सुना इंद्र ने सुना क्या सुना यह ब्रह्मा की किससे सुना उमा के वाक्य से सुना महावाक इंद्रेण श्रुताम ब्रह्म इंद्र ने सुना सबसे पहले सुना है इसलिए इंद्र सबसे बहतर हो गया तस्मा इसी कारण से इंद्रो अति माने माना अतिशयेण शेरते अतिशय हो जाता है सबसे शेरते माना बढ़तते रहता है यह आता है इवर शेयर युवा अन्य देवताओं में शेरत ही है अन्य देवताओं के रूप से श्रेष्ठ हो ही जाता है वो अन्य देवाओं अन्य देवताओं के रूप से श्रेष्ठ हो जाता है क्यों सही एगर निर्षा होता है इसने नजदीक में मैंने उ के माध्यम से नजदीक में स्पष्ट किया मैंने वाणी के माध्यम से प्राप्त किया जानकारी प्राप्त की अस्मा सही एग प्रथम की जानकारी जिससे कि इस ब्रह्म को ब्रह्म, इस ब्रह्म को यह ना सबसे पहले जाना के वाक्य से इति जाना क्या जाना ब्रह्म इति ऐसा जाना ये ब्रह्म है ऐसा समझा उसने वो कहा नाक्य बाकी का स्पष्ट क्या है पहले से पश्चात है ज्यादा भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं है ऐसा वाक्य भाष्य काम उस कुमार भगवती को पूछ करके तस्या विदान से विद्वान उसी के वचनों से फिर जान गया इंद्र कहते उसको पूछा उसी के वचनों से जाना या प्राश कहते अलंकार में दो दो ताम ऐसा लगा दिया एक टिप्पणी कार बोते चार नंबर टिप्पणी है ना चार नंबर काम से पृष्ठ तस्वना दीदी आख्यायिका अलंकार ये अयम शब्द योग तो शब्द है आख्यायी का अलंकार में अलंकार दिया है शब्द का तब बड़ा उसके भविष्य जानना ये करना है अतः इंद्र से गोण हेतु द्वारा विद्या विद्या एवं विद्या ये वो माया उमा रूप धारण करने वाली उमा कौन है विद्या ही ब्रह्म विद्या ही है क्यों इंद्र को ब्रह्म ज्ञान का कारण बन ब्रह्म गोर का कारण बनने से उमा माने कोई पार्वती नहीं समझता उमा के स्वरूप धारणी विद्या है परम विद्या है ये समझना क्यों स्मृति में कहीं कहा है कहते विद्या सहायवान ईश्वर इस स्मृति विद्या जिसमें सहायक हो वो ईश्वर हो जाता है जिसको जानकारी हो वो ईश्वर हो जाता है विद्या सहायवान ईश्वर विद्या सहाय वाला जो व्यक्ति जिसमें विद्या सहायक हो सहायिका हो वो ईश्वर हो जाता है ऐसा स्मृति में कहीं आया विद्या सहायवान ईश्वर की स्मृति कहा टिप्पणी एक दो एक विद्या स्मृति प्रमाण यदि ये जो उमा शब्द का था विद्या ही है इसमें स्मृति देते हैं विद्या सहायान इत्यादि कहा विद्या सहायान ईश्वर इत्यादि कहा ईश्वर सहायभूतया सहायभूता विद्या था सत्व प्रधान माया शक्ति तो ईश्वर की जो सहाय जो विद्या है वो क्या एक शक्ति विशेष है सद्गुण रजगुण तम गुण तीन गुण है वहाँ वो तो इसमें कौन है ईश्वर सहायकभदा विद्या ईश्वर को सहायता करने वाली विद्या क्या है तो कहते हैं सत्य प्रधान माया शक्ति माया की शक्ति है वो विद्या क्या है वो सब सप्तुण प्रधान है तम तमगुण गौण है जिसमें सब सत्यगुण प्रधान है ऐसे माया शक्ति वहां विद्या शब्द से कहा जाता है ठीकान के नेतृत्व ने। ठीकान ऐसे आप करेंगे इसलिए ऐसा आपने लेना पड़ेगा सात शक्ति वो जो सत्य को प्रधान शक्ति है जो ईश्वर तो को सहायता देती है वो सक्ति है। है, वो जो शक्ति है चित्त संपर्क आये को गोर पता बिला चेतन के संपर्क से ही गोध कहा जाता है नहीं तो जड़ को कम गोर बोले पृथ्वी तो जड़ है वो चेतन के संबंध से ही उसको गो कहा जाता है ज्ञान कहा जाता है सात शक्ति वो जो सत्य शक्ति है माया की शक्ति उसको वही शक्ति चेतन के संपर्क से मैंने परमात्मा आत्मा के संपर्क से ही बोधपर अभिलप्त किया बोधपत से कहा जाता है उसको अच्छा वृत्ति परिणामी ने कहा वृत्त तो परिणामी होती है क्षणि होती है इसलिए बोध हेतु हो जाती है। परिणामी बोध प्रकार बन जाती वृत्ति कहा विवाह नहीं कहा दोनों प्रकार स्मृति कहा विद्या सहायान ईश्वरीय स्मृति एक कहीं तो उसका अर्था करते हैं स्मृति कहां से लाए होंगे राष्ट्रकार नहीं तो श्रुति देते हैं इसलिए स्मृति के कारण से ये माने स्मृति के कल्पना का भी जाए है ऐसा बोलते हैं कौन है कई कैवेल्य स्ति देते हैं उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम ऐसा आता है उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम प्रभु नीलकंठम प्रशांत इत्यादि आता है त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम ऐसा ये कैवेल्यों के मंत्र है उसके सहारे से यह कहा तो वहाँ का उमा मैंने भगवान शंकर की स्तुति में कहा गया कई बलुप में उमा सहाय परमेश्वर उमा जी की सहयोगी है ऐसे परमेश्वर भगवान शंकर वो प्रभु है ऐसा और त्रिलोचन तीन नेत्र वाले हैं नीलकंठ है शांत है इत्यादि युवा शंकर जी के लिए कहा गया कवल्यू पंशन कहा मैंने शंकर के रूप में उसे आत्मा की प्रशंसा की स्तुति की गई है ये यदि कैबल्य स्मृति बोला बोला हुआ जो स्मृति भाष्यकार कैबल्य स्मृति मूल है इसमें कैबल्य स्मृति है तो ये स्मृति कहीं ना कहीं काए है मानना पड़ेगा कैबल्य स्मृति में जैसे कहा वैसे यहां भी वही कहा विद्या सहाय ईश्वर कहा मां मां सहाय वाला ईश्वर बोला हुआ एक ही चीज है ये कहा ठीक है विद्या तो सब प्रधान शक्तिश्चित तादात्मक वो रही। है तुर्य का विद्या शब्द से क्या लेना है सत्य जो चेतन शक्ति है सत्यप्रधान शक्ति है मानी माया की जो शक्ति है सत्य प्रधान शक्ति या विद्या शर्द का तो वही है चित्तारात्मक प्रत्याय चेतन में तारात्म्य होने का ने ने के कारण क्या होता है गोध का कारण ज्ञान का कारण बन जाती माया शक्ति माया के जो सत्गुण प्रधान शक्ति ज्ञान के लिए मैंने ज्ञान होना भी तो अंतगर शुद्धि होने पर अंधकर्मय में होना है वृत्ति जो बननी है ब्रह्माकार वृत्ति इसको ज्ञान बोलते हैं स्वरूप ज्ञान को है नहीं वो तो कब होगा वो सदगुण जगे तभी तो होगा सदगुण जगह वो भी तो माया का ही कार्य है वृत्ति भी माया का ही कार्य है हाँ, इसके द्वारा तो उपलक्षित जो स्वरूप ज्ञान है वो अलग चीज है वृत्ति तो माया का ही कार्य है क्योंकि सदगुण प्रधान है यही कहा विद्या सर्वश्य कहा जाता है जिसको विद्या विद्या बोलते हैं एक अंतकरण के परिणाम ही है वो क्या है वो वृत्ति है ब्रह्माकार वृत्ति जिसको बोलते हैं वो भी तो मायक जब तक तो अंतकरण में होना आए तो माय रहेगी तभी तो होगा ठीक है विद्या सत्य प्रधान शक्ति सत्य प्रधान जो शक्ति है चित्त तादात्म्य आपत्यय चेतन के तारात में भाव उत्पन्न होने से भोग का कारण बन जाती है अपने आप को तो ज्ञान नहीं करा पाए किंतु भोग के कारण बन जाती वृत्ति जड़ वृत्ति चेतन के तालाद भवन कारण ये कहा टिप्पणी तीन चार पांच तीन में कहा शक्ति भी अंतगण वृत्ति भेद विपक्ष शब्द की समझ से क्या रहना है अंतगण की वृत्ति विशेष माने ब्रह्माकार वृत्ति जैसी बनी है उसको ज्ञान बोलते हैं कहा हेतुत्वाभिप्रायण शक्ति कभी विद्या को हेतु कहा बोध हेतु कहा था उस चेतन के कारात्म प्राप्त होने से ज्ञान का कारण बन जाते कहा था वो शक्ति इसलिए कहा हेतुत्वाभिप्रायण हेतुत्व किसका हेतु बोध हेतुत्व ज्ञान के मृत्यु बनने के कारण से शक्ति क्षमता का प्रयोग कर दिया उसका चार अनुचित तारात्म्य चेतन के तारात्म्य होने के तारा ना चित अभिव्यक्ति निमित्त तारात्मक रूप से चेतन के अभिव्यक्ति का कारण वही बन जाती हो सकती, शक्ति चेतन की अभिव्यक्ति वही कराएगी ब्रह्माकार व्यक्ति तो अभिव्यक्ति करना चेतन होते हुए भी पता नहीं है जैसे अध्र का हुआ घट के समान है किंतु जब ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी तो चेतन की अभिव्यक्ति हो जाती है उसके लिए निमित्त है यह एक चित्त तारात्मक ने चिद अभिव्यक्ति निमित्त तारात्मक रूप से चेतन की अभिव्यक्ति है निमित्त होने से उसको बोध शब्द से कहा जाता है एक बोध है तु पांच की टिप्पणी में कहा बोध मैंने कहा यथोक्त तो वृत्ति अभिव्यक्ता चिदेव बोध को तो चेतन ही होता है माना वृत्ति में अभिव्यक्त होने वाले चेतन को बोध कहा जाता है ये कहा ठीक है तस्माद इत्यस्य अपेक्षितम् पाठक व्यक्ति आश्रय में बहुत चले है भाष्य में तो आगे भाष्य में तस्मात आने वाला है तस्माद ऐसा पाठ आएगा तो उस तस्माद को लगाने के लिए यह तदों संबंध यह चाहिए पहले इसलिए पाठ को विपरीत करके कुछ लिखते हैं तस्माद को लगाने के लिए बोल रहे हैं ये ठीक है तस्माद इत्यस्य अपेक्षित हम तस्माद के लिए जो अपेक्षित जो जो शब्द होंगे उसके पाठक इतिहास है पाठ को विवरीत करके तस्माद को बाद में रखेंगे उसके लिए अपेक्षित शब्दों तो को पहले रखेंगे भाष्यकार व्याख्या करते हैं कहा छह सात आठ की टिप्पणी छह में कहा तस्माद इत्यस्य तरादि वाक्य से तस्माद आदि वाक्य आएगा मंत्र के भाष्य के अंतिम में आएगा इसी भाषा में तस्माद आदि वाक्य कहा इसके इत्यादि जो वाक्य आएंगे इसको लगाने के लिए जो अपेक्षित वाक्य की आवश्यकता है पहले लाते हैं मासिका ये बोर्ड है अच्छा अपेक्षितम सात सही एनक इत्यादि वाक्य अपेक्षित क्या है सबसे पहले इंद्र ने ही तो देखा है सही एनक निर्दिष्टम पस्प स इत्यादि आया तो सही एनत इत्यादि वाक्य शेष है अपेक्षित क्या है सही एनत निर्दिष्टम पस्पर्श इंद्र ने तो सबसे पहले उमाने वाग्य से समझा है उसको इत्यादि ये कहा हेतुगर्भत्व अपेक्षितत्व हेतुगर्भ का अपेक्षित होने से कहा पार व्यत्याशय उत्तर पठितम पूर्व पूर्व पठित तभी व्यत्याशय कहा बाद में पढ़े जाने वाले को पहले रखना पहले पढ़ा जाने वाले बाद में रखना इसको कहेंगे व्यत्याशय ये कहा इसलिए कहा स्मार कहा यहां इंद्र विज्ञान पूर्वक अग्निवायु निर्दिष्ट अति समय ब्रह्म विद्य ब्रह्म प्राप्त सन्तु पृष्ठवंत इसलिए देखो इंद्र के विज्ञान के पश्चात इंद्र के जानने पर ही क्या होगा अग्निवायु इंद्र तीन के तीनों क्या किया इस ब्रह्म को निर्दिष्टम मैंने अति समीपम क्योंकि तो आत्मा से नजदीक तो कोई भी नहीं होता अति समीपम को ब्रह्म विद्या या ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म विद्या के माध्यम से ब्रह्म प्राप्त हो गए स्पष्ट शुरू ब्रह्म प्राप्त करते हुए पृष्ठ परंपरा पर्षकीया ब्रह्म को एक कहा इसलिए श्रेष्ठ हो गए कहते ही प्रथम प्रथम विधान चट विधान चकृति तो उन्होंने सबसे पहले जाना है अन्य देवता उनके ग्रह परंपरा से जानेंगे कहा इसलिए तस्मात्तरा अति अन्य देवता देव अन्यान अतिशय नित्य कहा इसलिए वो अतिशय हो जाते हैं इसके गुणादि में ऐश्वर्य में अतिशय हो जाता है अन्य देवों की अपेक्षा कहा अन्यान देवां तथो भी इंद्र अति तरह दीप्य थे उन तीनों में भी इंद्र अतिशय हो जाता है क्यों आरोप ब्रह्म विज्ञान सबसे पहले ब्रह्म विज्ञान उमा के से इंद्र को उभार है ठीक है अथवाड़ोसंगारोह अयम दिधि उपक्रमात्म कहते तो अर्थवाद का उपसंहार करने का मंत्र है ये अर्थवादी चल रहा ये तृत्याखंड पूरा अर्थवाद था ये हम चतुर्थन में शुरू कर दिए तो अभी तक जो चला ये तीन मंत्र तक हो गए हैं ये किसके लिए अर्थवाद का उपसंगार करने के लिए ब्रह्मा देवी देवी जी के इत्यादि अर्थवाद चल रहा था उसके उपसंगार के लिए क्यों उपसंहार करना है आगे उपासना का विधान करना इसके लिए अर्थवा गुने से उपासना होगी मैंने जिसके बारे में आप कुछ करना है उसके बारे में पहले जानकारी देना होगा तभी आप लग जाएंगे इसलिए आपको बात करिए अथवा उपसंहारोह अथवा का उपसंहारो अयम विधि उपक्रमा विधि के उपक्रम के लिए आगे उपासना विधि है आगे मंत्र में उपासना बताएंगे अधिदैव उपासना और अध्यात्म उपासना दो उपासना बताएंगे इसके लिए विधि के आरंभ करने के लिए अथराध का उपसंहार किया जाता है कहा दस गुप तस्मादि इत्यादिना निकल था ये जो उपसंगार किसे किया तस्मादि इत्यादि से वाकसी में उपसंहार कर दिया तो हुआ था दस में विधि उपक्रमा विधि क्या आना है आगे तस्य आदेश इत्यादि वाक्य आएगा आगे चतुर्म आएगा उसका यह आदेश है उपदेश है ब्रह्म का ये उपदेश है ऐसा वाक्य आएगा तो तस् इत्यादि ना उपक्रमो विदेश तदर्थ तदर्थम विधि का अर्थ यही है तस्य इस इत्यादि वाक्य आएगा यह विधि का अर्थ होगा कहा अर्थवाद से विधि शेषत्वादिधान अर्थवाद जो होता है स्वतंत्र नहीं होता है वो विधि का अंग होता है शेष होता है आगे तो मंत्र होता है मंत्र है तस्शेत विद्युतों विद्युत तरा तरा इति इति आ आदिदर्श आदेशो येतु व्यदुतराष्टिद उपासना है ब्रह्म ने इन देवताओं के साथ कैसे व्यवहार किया वो दिखा रहे हैं या दो दिखाते हैं तस्से आदेश है उसी ब्रह्म का ये ये उपासना संबंधी आदेश है उपासना संबंधी आदेश क्या है उपदेश आदेश मान उपदेश उपदेश बोलो आदेश बोलो बात एक ही है उपकोषण लगाएंगे तो उपदेश मन जाएगा और आम लगाएंगे तो आदेश बन जा जाएगा उसी के का ये उपदेश है याद इति जैसे बिजली के चमक होता है वैसे अपना स्वरूप दिखा करके छिप गया बिजली के चमकते हुए बिजली को कोई फोटो नहीं ले सकता जैसे तैयार के जाए वैसे ये ब्रह्म ने क्या किया चीजों के साथ रूप तो दिखाया तुरंत तो छिप गया या याद देवता संबंधी उपासना करने के लिए कहातर ब्रह्म विद्युत वेद्युत वैद्युत कैसे भी ये क्रियापद दिख, दिख रही है क्यों विद्युत विद्युत ऐसा अर्थ करेंगे चमकना चमका नहीं यद्युमरा दिखाई दे रहा विद्युत हाँ। तो वो क्रियापद नहीं समझना चमकना समझना बिजली के चमकने के समान ये आज है उपमा अर्थ में समान इवा बिजली के चमकने एक समान रूप दिखाया और देखा करके फिर क्या कियाषद इत जो है समुचय के लिए पूर्व और आगे वाली उपासना दो कहते हैं वो तो एक तो दिखाया बिजली में दिखाया और दूसरा आख के पलक गिरने में जितना समय लगता है उतने समय में वो तो छीट गया पलक मारने के समान हो गया ऐसा यही कहते हैं ये त्याग समुचय करना पूर्व समुचय के लिए नेमी मिशन मैंने इसको क्या किया पलक मार दिया ऐसा करके ऐसा दिखाया स्वरूप दिखाया दिखाया ये आ तो यानी अधिदेवत हूं या अधिद भाषण भाष्य देखिए कस्य प्रकृत से ब्रह्म ये, ये उपमा उपदेश उस ब्रह्म का यह आदेश उपदेश ब्रह्म संबंधी आदेश है क्या है उपमा उपदेश माने उपमा घटित सादृश्य घटित उपदेश सादृश दिखाया दो का किसका एक तो बिजली के चमकता और दूसरा आंख के पलक के सादृश्य दिखाया ब्रह्म ये कहा इस प्रकार जैसे इतने जल्दी शीघ्र होता है ये काम उसी प्रकार ब्रह्म ने वापस अपना दिखाया छिपा दिया ये कहना चाहते हैं उपमा उपदेश है ये हमारे सादृश्य के साथ उपदेश है दो सादृश्य दिया है बिजली के चमकने के समान और आपके पलक मारने के समान ठीक है निरुपमश से ये किसका उपदेश है निरुपम जिसका उपमान नहीं है ऐसे ब्रह्म का उपदेश निरुपम ब्रम हो गए अभी दो दिन पहले जन्माष्टमी मनाई गई ना किसके जन्म हुआ अजन्मा का जन्म मनाया गया भगवान जन्म वाले नहीं होते हैं सिर्फ भक्तों की अपनी एक परंपरा है मानते हैं करते हैं तो ऐसा है ये भी ऐसा ही है निरूपम से प्रमण हो निरूपम क्रम का उपमा लेकर के यहां बताया गया क्योंकि कुछ करना है तो आरोप बिना नहीं हो पाएगा इसलिए दुआ आरोप लगा दिया बिजली के चमकने के समान आंख के पल के झपकने के समान करके आरोप लगाया अध्यारोप और अपवाद कोई होता है आरोप करो बाद में नीति नियुक्ति ने द्वारा अपवाद करो अध्यारोप अपवादाभ्यान निष्प्रपंचम प्रपंच दे मानप के कार्यकार गौरवादाचार्य ने कहा है कि तो प्रचंत्र रहित है निर्गुण निरातार तत्वभ है वहां भी आरोप करके फिर आरोप को हटा करके फिर पानी का विषय बना लिया जाता है वास्तवी तो नहीं बनने वाजी वाणी के विषय नहीं बने किन्तु आरोप आरोप तो करना है मनुष्य में सीम होता है अपने वाणी का विषय बना तो दिया आरोप हो सकता है वास्तव में तो क्या जीरो अवश्य ब्रह्म एक नंबर टिप्पणी वस्तुता तो सादृशिया ही रहता है सी है वास्तव में न तो बिजली के समान साद विषय ब्रह्म में बिजली का साद नहीं आना और इसके आख के पल झपे के समान भी सादरी से नहीं आ उपमा रहित तो है वो तो वही जैसा है वो जैसा कोई भी नहीं है ऐसे कुछ ऐसे होते हैं निरूपम उपमा दिया जा रहा है गगनम गम आकाश कितना बड़ा है कैसे किसके समान है आकाश किसके समान है दूसरे उपमा नहीं है गगनम गगनाकार ऐसा ऐसा आता है अंतिम आता है राम राव रावण युद्धम राम रामण रिवाज से आता है राम और रावण का युद्ध तो किसके समान हुआ वो तो उगे समान है दूसरा कोई रुपान नहीं ऐसा तो वैसे यहां भी उपमा उपदेश है कहा निरुपमें से ब्रह्मरो बता दिया वस्तुता सदृश्यटी पॉइंट में वस्तुता सादृश्यदृश नहीं है फिर भी सदृश दे करके कहा गया क्योंकि अब उसकी उपासना करनी है तो कुछ आरोप करना पड़ेगा यही है ये ना उपमान उपदेशा का निरूप ब्रमरा जिस उपमान के द्वारा उपमान है सदृश्य सापमान बोलते हैं तो ये यह उपमारनेगा जिसके उपमान के द्वारा साधने के द्वारा उपदेश किया गया स्वयं आदेश है एक नीचे से उसे आदेश कहा जाता है कहा दो नंबर एक टिप्पणी यह रव मानेगा कल्पनाया उपमान के कल्पना की गई तब वास्तव में ब्रह्म के सादृश्य तो कोई है ही नहीं कल्पना कल्पना के द्वारा एक कप्य में किमत ये तब तो प्रसिद्ध किया है वो उपमान तद उपमानम ट्रिपणी करने का तद उपमान उपमान क्या है ब्रह्म को बदलाने के लिए जो उपमा दी गई क्या है उपमा यही है उसका अर्थ है कि उपमा क्या है कुछ ये तो प्रसिद्ध हम दो प्रसिद्ध है जो प्रसिद्ध है मैंने इतने शीघ्र होने वाला कार्य दो ही है क्या एक तो बिजली चमकना और एक आपके पल कर, पल चमना आपको खोलते समय तक मैंने जब आप उन्विवेश करेंगे ऊपर ले जाएंगे धीरे धीरे ले जा सकते हैं तो किंतु ऊपर से नीचे लाते हैं धीरे धीरे करने तो का एक ही बार होगा तो ठीक इस प्रकार ये कहा प्रसिद्धम लोक है विद्युतों व्यद्युत जैसे लोग में प्रसिद्ध है बिजली का चमकना व्यद्युतर का था विद्योतरु एक कहा विद्योतर होना चमकना शीघ्र होता है एक कहा कृतवध विद्योतरम कृतप विधि अनुपरणी माने माने चमका ऐसा कहना तो बनेगा नहीं बिजली चमका ऐसा कहना बनेगा नहीं इसलिए यहां पर चमकना जैसा यह अर्थ करना ये कहा विद्युत विद्योतनमी कल करें माने जैसे मंत्र में आया है विद्युतो वैद्युत ऐसा है वैद्युत का अर्थ लुम था, था।, था तो उसका अर्थ कृत्य करेंगे तो विद्योतन कृतव होता है ऐसा अर्थ तो घटेगा नहीं बिजली के चम चमकना चमका बिजली चमकी ऐसा है घटेगा नहीं इसलिए क्या करना उसका अर्थाक चमकना अर्थ लेना कारक संबंध विद्युत विद्युत है वहाँ विद्युत होता है विद्युत ऐसा कल्पना की जाती है बिजली का चमकना जैसा होता है वैसे कहा यह है आजाद आ जो लगा दिया है वो उपमा सारे से दिखाने के लिए जिस प्रकार बिजली के चमकना जितने शीघ्र होता है उसी प्रकार ब्रह्म ने अपना स्वरूप दिखाया और छिप गया वो बात है विद्युतों विद्योतम अर्थात यही अर्थ है जैसे बिजली का विद्योतरम माने चमकना जिस प्रकार जितने शीघ्र होता है उसी प्रकार ब्रह्म ने अपना स्वरूप दिखाया और छिप गया ये अर्थ है यथास्कृत विद्युत में जिसमें करें तो स्नात्कार में कहा है गम्मा का स्वरूप बता देना सा यथा साकृत विद्युत जैसे बहुत शीघ्र प्रकाश होने वाली विद्युत है उसी प्रकार है ऐसा दर्शन आप विद्युत इव ही सकृत आत्मा दर्शक पी गगौतम ब्रह्मदेव विद्या जैसे बिजली एक क्षण दिखा करके अंतरहीत हो जाती है ठीक इसी प्रकार ब्रह्म ने भी देवताओं तीनों देवताओं के सामने अपना स्वरूप दिखाया छिप बिजली के समान यही है इसका अर्थ एज है विद्युत इविशक माने एक बार जैसे बिजली चमकी और गायब हो गई ठीक इसी प्रकार आत्मानंदर शुद्धात्म स्वरूप दिखा करके तिरुभूतम ब्रह्म ब्रह्म तिरुभत हो गया देवेद्य तिरुभूतम देवताओं से तिरोभूत हो गया अथवा अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं अथवा विद्युत तेज्याहार विद्युत तेज जैसा ऐसा होना विद्युत भाई विद्युत का तेज जैसे बिजली का जो प्रकाश होगा प्रकाश दे, तुरंत काल हो जाए कोई होगा विद्युत तेज इतिहाय अथवा ऐसा अध्याय करना एक विद्युत विद्युत डवत जैसे बिजली का तेज प्रकाश प्रकाशित होता है उस प्रकार ब्रह्म प्रकाशित हो गया आई बार सके यहां वो जैसा बिजली के प्रकाश ऐसा ऐसा कर लेना ये विद्युत तेज सकृत विद्युत विद्युत डवत अभिप्राय बिजली के तेज जो प्रकाश जैसे सक्रिय विद्युत तो एक ही साथ एक ही बार प्रकट होगा ठीक इसी प्रकार ब्रह्म में एक बार प्रकट हो गया और छिप गया यही तो है यदि सबक आदेश इति है तो इति किसके लिए आ तो युवा तो आदेश के दृष्टांत देने के लिए कहा प्रतिनिधि अयम आदेश उसी के लिए आएंगे या आदेश ऐसा है बिजली के चमकने के समान करके आदेश तो समुचय को लगा हुआ है, तो जो जो है समुशय करने के लिए पूर्व और बार दोनों बिजली के चमक और आपके पर्दे में समस्या करने के लिए इत है कहा अयत आदेश ये दूसरा एक अवार आदेश एक तो बिजली के चमक के समान और दूसरा चक्षु के पर गिरने के समान ये दूसरा आदेश है वो सब कौन है दूसरा आदेश प्रकार तो ऐसा उनमें है दवा दौर या दौरा जैसे किसी ने आपको बंद कर लिया हो इस प्रकार देखा गया चिप गया यथा चक्षु नमी मिशन निमेश निवेशन फिटर जैसे चक्षु का नमी मिशन बोलते हैं मतलब निवेश कर दिया बंद कर दिया ऐसा हो तो आई इस प्रकार रही है स्वार्थ नमी मिशद रिजंत प्रयोग है किंतु स्वार्थ में रिज किया हुआ है कम रीडिंग सूत्र है कम धातु से होता है किंतु नी से होता नहीं है किंतु ये कभी यती यचुरावि से रिज करना पड़ेगा अच्छा स्वार्थ में नहीं चाहिए अच्छा तो डिज करके बनाया गया रूप है नमी मिशद उपमार्थ एवं आका यहां भी जो दूसरे में कि आज वाया है वहां भी उपमा के लिए जैसे चक्षु के पलट गिरने के समान यही आता है वो वहां भी एक कहा चक्षुष विषय के प्रति प्रकाश तिरोभाव इवत जैसे चक्षु के विषय के प्रति प्रकाशित होना तिरुभाव हो जाना देखना छिपना जैसा होता है ठीक इसी प्रकार यदि अधिदैवतम या अधिद उपासना तो दो प्रकार की हो गई एक तो बिजली के चम के समान और एक चक्षु के गिरने के समान पल गिरने के समान दो प्रकार उपासना है कहा मैंने देवता विषय ब्रह्मा उपासना उपमान दर्शन कहा ये देवता विषय उपासना को अविद उपासना करते हैं देवता को विषय करने की उपासना है इसलिए कहा ब्रह्मा उपमान दर्शन ब्रह्म में उपमान दिखाया गया शादी से दिखाई गया उपासना ये दो है ये बता दें तीन की टिप्पणी ब्रह्म उपमान दर्शन अच्छा दो भी तेज तेज इति विद्युताेज सक्युतिवत्म विद्युता तेजय ऐसा अन्वयश संबंध ऐसा ऐसा संबंध शर्मा इन अन्वयकार का ब्रह्म उपमान दर्शन अनेक उपमान उपासना ब्रह्मा कर... के लिए शादी से दिखाने वाला ये दर्शन है जो उपमान है इसके द्वारा उपासना करने पर देवता विषय माना देवता स्वच्छ सर्वक्रम विषय देवता का विषय करने वाला है सौर ब्रम को विषय करने वाला है देवता शब्द से कहा गया सौर सौर प्रमोशन उपासना बताइए ये कहा ठीक है विद्युत सकाशात विद्योतन विद्यवत यदि अनुपम बिजली के सान्निध्य से ब्रह्म प्रकाशित हो गया अर्था आता है मंत्र गया आता फेंकने पर ऐसा आता ये तो ठीक नहीं है यही आप बोल रहे हैं शंका उठा रहे विद्युत सकाशात विद्योतरम विद्युत विद्युत के माध्यम से प्रकट हुआ ब्रह्म ऐसा होगा ना ब्रह्म प्रकट होगी तो बिजली की जरूरत होगी यदि अनुपम हुई तो ठीक नहीं है ब्रह्म स्वयं ज्योतिष अत्या ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है, है? है उस प्रकाश <है> <Sakasaya>, की जरूरत क्या है के लिए बिजली के प्रकाश की जरूरत है स्वरूप प्रकट करने के लिए ब्रह्म क्या हो सकता है वो स्वयं प्रकाश है ये यहां शंका है विद्युत सकाश विद्योतरण कृत अनुप्रण यह ठीक नहीं है बिजली के प्रकाश के कारण आपने स्वरूप दिखा पाया ब्रह्म कहना संभव नहीं क्यों वो स्वयं प्रकाश है वो स्वयं ज्योतिष है परायण प्रकाश अनुपत्ते परायम प्रकाश ब्रह्म हो नहीं सकता बिजली तो के प्रकाश की जरूरत है ये क्या उपमा दिया यहाँ यह शंका आ इसलिए विद्युत संबंधी देवताओं के देवता अनुपम बिजली संबंधी अपना स्वरूप दिखाया ये शंका है अन्य आश्रय से विद्युताशय अन्य पैरिका अन्य में विद्युत का आश्रय होना ब्रम बने और करता है विद्युत ऐसे तो बनेगा नहीं आश्रय कहेगा करता कहें वो हो। जड़परा होता है आश्रय है बिजली जब मैंने प्रकाश करने वाला सूर्य होगा तो आश्रित होता है प्रकाश कहां घटने आश्रय अलग हो जाता है और प्रकाशक अलग हो जाता तो है क्योंकि ये तो चेतन है स्वयं प्रकाश है वहां ऐसे जो होगा नहीं एक अन्य आश्रय से विद्योतर रह आश्रित जो विद्योता है अन्य कर्तिक तो अनुगत्य अन्य कर्ता वाला हो ही नहीं सकता अतो यथा असंभव जैसी सुनाई पड़ा है उस प्रकार अर्थ करना संभव नहीं इसलिए कहा संभव अन्यत्र तापर्य भक्तव्य तापर्य अन्यत्र बहुत बदलना चाहिए उपमा के लिए है ऐसा भगवान है ये कह रहे हैं चार नंबर व्यद्युत यदि तिंगंत से विद्योधन कृतंता वृद्युतर तिंगंत है आत्मे पर ही है कि लोग लग रहा है आपको वैकल्पिक प्रश्न पर हो जाता है दीर्घो भी शुक्र है परस्य पत्र दिखाया जो पर्दार्थक्रीडंत मानना पड़ेगा तवाद करेगा विद्योतना करना पड़ेगा वक्त आगे परामर्श प्रतिनिधेश्वर पराम दिशा गीतिशात किसके लिए उस परामर्श करने के लिए आदेश का ही परामर्श करने के लिए प्रतिनिदेशाशीनता आवश्यक चक्षुषो निवेशनम कृतम भवि चक्षु का जो उन्मेष होगा वो तो धीरे धीरे हो सकता है आपको खोलना तो आपके अधीन है क्योंकि निवेश जो होता है गिरना जो होता है अति शीघ्र होता है गिरा नहीं गिरेगा गिरेगा ये कहते चक्षुष और निवेशम द्रोतम भव्य द्रोतम शीघ्र चक्षु का जो भव्य गिरना है अतिशीघ्र होता है तो ये प्रसिद्धम प्रसिद्ध है तदर्थ ब्राह्मणी क्षिप्रकारिप ब्रह्म भी ऐसे सृष्टि आदि कार्य में शीघ्रकारी है जब चाहे ऐसे कर ले अभी अभी सृष्टि कर ली है अपने का सृष्टि कर है अभी अभी निर्मण आत्व तो एकाएक सात आठ बन के सौम बन के आ रहे शीघ्रकारी हाँ। तो ये होता है इसे वासना से कहा हाँ। जैसे चक्षु को नीचे गिरना हमारे पंदीको नीचे गिरने में प्रसिद्ध है शीघ्रकारी सिद्ध है इसी प्रकार तत्व ब्रह्म के विषय में क्षेत्रकारी शीघ्र का सृष्टि आयोग प्रतिबंधा और आयोजन जब चाहे लोग सृष्टि कर सकते हैं <coughs> प्रलय कर सकते हैं पालन कर सकते हैं प्रतिबंध वहां से आ जाता दूसरा कोई परिश्रम भी नहीं होता सोचने मात्र से हो जाता तो जीव सृष्टि पर तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है क्योंकि वह कोई परिश्रम नहीं होता दोनों प्रतिबंध का विवाह है और परिश्रम का विवाह होने से द्रुत का युवक हो दुर्दकारी तो धर्म वहां है शीघ्रकारी तो धर्म है यह अधैवन उपासना तो यही है पांच नंबर देवता है देवता शब्द है सौर ब्रह्मास्त्र कर देवता शब्द कहा कि देवता शब्दाते हैं सौर ब्रह्म सौ ब्रह्म की उपासना इस प्रकार संविधान के कहा ठीक है यदि यह ब्रह्म जो धैर्य ब्रह्म है सबूत जो एक प्रकाश वहापूर्ण ब्रह्म है यद्येय ब्रह्म तथा विद्युता प्रकाश हो होता है जैसे बिजली का प्रकाश बिजली का प्रकाश होता है एक साथ पूरे विश्व को सब सबको प्रकाश करने वाला होता उसी प्रकार तथा जी से कार्य वैसे वो भी निर्देश ज्योति स्वरूप है बिजली आदि में जो तो उसमें निर्देश प्रकाश स्वरूप है वह शीघ्र सृष्टि है पारमेश्वरी संपन्न परम ऐश्वर्य से सम्पन्न है इति उपमान यही उपमान उपदेश का जैसे बिजली का प्रकाश एक साथ सभी को विषय कर ले प्रकार एक साथ सृष्टि आदि करने में समर्थ है यही उपमान से सम्पन्न चाहिए ये कहा उपासना जो विधान करना इष्ट है क्या सवन ब्रह्म उपासना उसको स्पष्टीकरण करते हुए कहा जो ध्येय होता है ना ब्रह्म वो बिजली के प्रकाश के समान इसलिए कहा जैसे बिजली के प्रकाश एक साथ सभी को प्रकाश कर देते हैं उसी प्रकार वो ब्रह्म एक साथिया इसलिए कहा समय हो गया है वाक्यवास में चक्षुस्तमान्चोपनिषद मां ब्रह्मयाक्रिया मास्ते ब्रह्मयाकोदयाकस्तुमास्तेष संतो ओम शांति शान